आज 25 मई 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहत् आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और आज जैसे आप सब जानते हैं हमारे कार्यक्रम आश्रम के जो वरिष्ठ साधक हैं वरिष्ठतम साधक श्री जोशी जी का आज दिखे दादाजी का जन्मदिन है उन्हें हम सब की ओर से बधाई और उनकी चिरायुँ और स्वास्थ्य रहने के लिए हम सब कामना करते हैं इतने आश्रम को करीब सात वर्ष से ऊपर हो चुके हैं और आप सब लोग आते हैं प्रेम से आते हैं हम सब अध्यात्मिक चर्चा करते हैं आप सब के लिए एक ही प्रार्थना है कि हम सब स्वस्थ रहें और हमारा आपस में मैत्री भाव सदा बना रहे कभी हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा घृणा ईर्ष्य न करें और आपस में सदा प्रेम और स्नेह से अध्यात्म का अनुसंधान करते हैं तो आज हम जैसे आज थोड़ा सा संक्षिप्त में कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं तदनंतर तो आप सब लोग दादा की जैसी इच्छा थी हम सब लोग भोजन के लिए आमंत्रित तो हैं हमने जो पिछली बार पढ़ा था कुछ उसको रिवाइज करना है और कुछ मूलभूत बातें हमें हमको समझना है पहले कुछ मूलभूत बातें समझ लें फिर हम अपने स्पंदकारी का की बात शुरू करेंगे जैसे हम कई बार बात करते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक इकाई है एक, एक यूनिट है इसमें कुछ भी दो नहीं है ये हमारा बेसिक कांसेप्ट है यानी बहुत मूलभूत अवधारणा है हमारी कि ये पूरा ब्रह्मांड एक इकाई है तो इस इकाई में हमको इकाई महसूस क्यों नहीं होती हमको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब पराये हैं ये बुरे हैं ये अच्छे हैं ये कुछ अपने लगते हैं कुछ से हम बहुत मोहग्रस्त हो जाते हैं कुछ से हम घृणा करने लगते हैं तो ऐसा क्यों होता है ये दृष्टिकोण हमारा वैश्विक दृष्टिकोण क्यों नहीं हो पाता इसके पीछे परमेश्वर की जो शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड को रचा उसकी खेल हैं उसके नियम है और वो नियमों के आधीन ही नहीं हम इस दृष्टि से वंचित हो जाते हैं इस नियम को शक्ति से लागू करने के लिए परमेश्वर ने अपनी जो स्वातंत्र शक्ति यानी उसकी जो संपूर्ण शक्ति एक ही शक्ति वो स्वातंत्र शक्ति परमेश्वर की समस्त शक्ति एक ही है जिसको हम स्वतंत्र शक्ति बोलते हैं और वही स्वतंत्र शक्ति संसार के समस्त शक्तियों का स्रोत है ना समस्त शक्तियाँ चाहे वो पंखा चल रहा हो चाहे बिजली का वायु चल रहा हो चाहे सूर्य चल रहा हो चाहे धरती चल रही हो चाहे ऋतुएँ बदल रही हो समस्त जो संसार की झांकी है वो उसी शक्ति से चलती है शक्ति की जब अनंत धाराएं बन जाती हैं तो वो आपस में कभी कभी एक दूसरे का विरोध भी करने लगती है। तो उस शक्ति को परमेश्वर ने माया शक्ति में परिवर्तित किया माया शब्द से दो चीज़ें समझना जरूरी है एक है माया शक्ति और एक है माया तत्व दोनों चीज़ें एक ही चीज़ या एक ही शक्ति के दो रूप हैं लेकिन दोनों में मूल फर्क है। माया शक्ति या माया महामाया हम उसको तो कहते हैं जो अभेद के क्षेत्र में काम करते हैं याने वो स्वयं चैतन्य है परमेश्वर की शक्ति का अपना स्वरूप है और जब भी परमेश्वर के अंतस में उनके विमर्श में उनकी इच्छा में जैसे ही विश्व बनाने का पहला विचार आया इसको विचार नहीं बोल सकते लेकिन चूँकि हमारे पास शब्दों की कमी होती है ये विमर्श है पर हम उसको विचार बोल देते हैं क्योंकि विचार मन का लक्षण है वहाँ पर कोई मन नहीं है परमेश्वर ने हमको तेरह इंद्रियाँ दी हैं मन बुद्धि अहंकार के अलावा पांच ज्ञान इंद्रियाँ पाँच कर्म इंद्रियाँ लेकिन परमेश्वर स्वयं बिना इंद्रियों के ही सब काम करता है क्योंकि इन समस्त इंद्रियों के द्वारा वही तो वही तो इन इंद्रियों को संचालित करता है तो उसे स्वयं तो इन इंद्रियों की आवश्यकता ही तो जब वो उद्यत होता है अपने विमर्श में उस संसार का एक हाका तैयार करता है जैसे एक कवि उसे एक एहसास होता है किसी बात का या किसी विडम्बना का या किसी विरोधाभास का एहसास होता है उसके हृदय में एक टीस उठती है और वही टीस अंततः कविता का रूप लेता वो जो पहली टीस है उसके हृदय में जो उठी वहीं पर महामाया का आविर्भाव हो जाता है यानी जैसे ही वो इस विश्व को अवतरित करना चाहता है बनाना चाहता है अभी वो विश्व उसके भीतर ही है वो विश्व उसके बाहर प्रकट नहीं हुआ और वो विश्व से अभिन्न है शिव और विश्व अभी एक दूसरे से अभिन्न है तो उस परिस्थिति में जब विश्व का निर्माण करने के प्रति वो जो उद्यक्ता होती है वही पर शक्ति माया शक्ति का रूप ले गई माया शक्ति वो है आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक विशाल जल राशि है और उसका छोटे छोटे छोटे छोटे पात्रों के अंदर हमने डाल दिया उस विशाल जल राशि को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा जिससे समुद्र में से हमने हजारों छोटे छोटे छोटे छोटे शीशियों में जल भर दिया तो उससे समुद्र को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन उसमें जो जल बना उसमें मात्रात्मक फर्क है उसमें सीमाएं हैं समुद्र असीम है एक असीम नहीं है वो लेकिन हमारे समझने के लिए हमारी जो अवधारणा है उसको पुष्ट करने के लिए हमको कुछ शब्दों का उपयोग करना पड़ता है समुद्र को असीम बोलते हैं अथाह बोलते हैं जबकि अथाह भी नहीं उसकी भी था है उसकी भी सीमाएँ हैं समुद्र की भी लेकिन उसके बावजूद हमारी जो सामान्य समझ को समझ जाने के लिए कि समुद्र असीम है और जो पात्र में जल है वो सीमित है मूल फर्क कुछ भी नहीं है वो असीम जल भी वही है और जो सीमित मात्रा में जल है वो भी वही है तो ऐसे वो असीम जीव बनाता है सैकड़ों जीव बनाता है फिर हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जीव बनाता है और हर जीव अपने आप को एक अलग समझता है जैसे एक पात्र में जल अपने आप को समुद्र से अलग समझता है वैसे यह हर जीव अपने आप को अलग समझता इस धारणा को पुष्ट करने के लिए महामाया नियम बनाती ब्रह्मांड के संसार के कि संसार को कैसे चलाना किस तरीके से भेद की है किस आकार का मनुष्य बनाना किस कैसे जीव जंतु बनाना कैसे पेड़ पौधे बनाना कैसे संसार बनाना ये परमेश्वर की इच्छा के द्वारा परमेश्वर की इच्छा ही शक्ति है उसको हम इच्छा शक्ति बोलते हैं इच्छा और शक्ति अलग अलग नहीं होती जैसे हम हमारे शरीर में देखें तो हमारी इच्छा और हमारी शक्ति हमको अलग अलग महसूस होती ऐसे परमेश्वर की इच्छा ही शक्ति है और उसी का नाम स्वतंत्र है और वही जब संसार को बनाने के लिए उद्यत होती है तो उसी को महामाया और वही महामाया जब इस ब्रह्मांड को बाहर उकेरती अपने अंदर से बाहर उकेरती और भेद का पर्दा लगा देती कि जब हर जीव अपने आप को अलग समझता है कि मैं अलग हूँ बाकी संसार अलग है तो इस स्थिति में उसे माया तत्व तो कहता है यानी जब भेद का संसार प्रकट हो जाता है जब भेद का संसार व्यक्त हो जाता है मैनिफेस्ट हो जाता है उस समय उस व्यक्त संसार में जो भेद की दृष्टि सतत बनी रहती है वो भेद की दृष्टि महामाया से नीचे उतर के माया कहना चाहिए यानी महामाया वो है जो परमेश्वर के अंतस में उसके परमेश्वर के विमर्श में इस संसार को बनाने के लिए उद्दत है और जब ये संसार बना देती है और उसको मेंटेन करने के लिए संसार को बनाए रखने के लिए या उसका पालन करने के लिए जो भिन्नता की नज़र बनाए रखती है उसका नाम है माया तत्व और ये माया तत्व इसके पास परमेश्वर ने पाँच अधिकार दिए हैं जिनके द्वारा वो इस भिन्नता की दृष्टि को बनाए रखती है वो पांच अधिकार क्या हैं परमेश्वर हम जैसे जानते हैं कि उसके पास सर्व सर्वकर्तृत्व तो है यानी पूर्ण शक्ति है स्वामी तो है उसके पास स्वतंत्र का इसलिए वो सब कुछ करने में स्वतंत्र है ये हम अगर मैथमेटिकली भी समझे इस बात को गणित के हिसाब से भी तो जब कोई विरोध नहीं होता तो कोई क्रिया निर्बाध रूप से की जा सकती जब कोई विरोध ना हो तो हम कोई सा भी कार्य कर सकते हैं, चूँकि शक्ति एक ही है और वो सारी शक्ति के स्वामी वो एक ही हैं इसलिए उनके लिए कोई विरोध संभव ही नहीं है इसलिए वो स्वतंत्र शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आज हम परमेश्वर से तुलना करें तो हम बहुत थोड़ा कर सकते एक पत्थर को एक किलोमीटर नहीं फेंक सकते हम बहुत थोड़ा है जो कर सकते हैं उसकी तुलना करें उसकी तुलना का एक सहस्रांश भी नहीं कर सकते हजारों हिस्सा भी हमारे क्षमता में नहीं है लेकिन हम कर सकते यह तय है कि हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते ऐसा नहीं है क्योंकि हम शिव के छोटे संस्करण हैं तो हम कर तो सकते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते जो शिव कर सकता है तो इस सीमांकन का नाम है कला दूसरा है विद्या जिसके द्वारा परमेश्वर सर्व ज्ञातत्व की क्षमता रखता है सर्वज्ञातत्व का मतलब होता है ऐसा कुछ नहीं है संसार में जो परमेश्वर को अज्ञात हो वो समस्त ज्ञान हो चाहे भूत का हो चाहे भविष्य का हो ये ध्यान रखें भूत भविष्य हमारे उदाहरण है हम चूँकि काल में बंधे हैं अभी आगे आएगा काल इसलिए हमको भूत है भविष्य और वर्तमान है लेकिन ये तीनों तो शिव के उधर में है भूत भी उसके अंदर है भविष्य भी उसके अंदर में वर्तमान भी उसके भीतर में ये तीनों काल हमारे लिए भिन्न है चूँकि वो काल का स्वामी है काल उसने पैदा किए यानी सीधी बात है कि कोई भी अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता कोई कहते कितना भी बड़ा हो जाए इंसान वो बाप से छोटे रहे वैसे ही वो परमेश्वर ने जब काल पैदा किए हैं तो काल की सीमाओं के बाहर वही है काल की सीमाएं उसके लिए सीमाएं नहीं है इस तरह से वो इन समस्त सीमाओं से बाहर है तो जब वो सब कुछ जानता है क्योंकि भूत भविष्य और वर्तमान उसके लिए अलग नहीं है इसलिए वो सर्वज्ञातत्व तो बोलते हैं और मनुष्य को एक सीमा लगा दी गई है जिसका नाम है विद्या जिसके द्वारा वो कुछ ही जानता है थोड़ा सा ही जानता है उसके उसके जानने की सीमा हो गई तो दूसरी है विद्या तीसरा है राग परमेश्वर कुछ नहीं चाहता क्योंकि उसको चाहने लायक कोई चीज़ संसार में ही नहीं क्योंकि संसार तो उसका अपना ही हिस्सा है आप इस हद से क्या चाहोगे कुछ भी नहीं भाई इससे क्या अपेक्षा करूँ ये तो मैं ही हूँ जो स्वयं है वो स्वयं से क्या चाहेगा पूरा ब्रह्मांड उसका है उसके लिए कोई चीज़ कमी होती है जब तब हम उसकी चाहत रखते हैं जैसे हम महसूस करते हैं कि हमारे पास धन कम है तो हम धन के लिए प्रयास करते हैं जब हम कहते हैं कि हमारे पास स्वास्थ्य कम है तो फिर हम स्वस्थ होने के लिए प्रयास करते हैं जब हमको हाँ लगता है कि हमारे पास जमीन कम है, जमीन के लिए प्रयास करते हैं तो प्रयास का मतलब ये होता है राग राग से हम अतृप्त बन जाते हैं वो पूर्ण तृप्त है जिसको हम आप तक काम बोलते हैं जो अपने आप में पूर्ण तृप्त है क्योंकि उसके पास अतृप्ति का कोई कारण नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है जो उसको अप्राप्त हो तो पूर्ण वो न ऐसा कुछ है जो वो ना कर सकते न ऐसा कुछ है जो उसको न जाना अगर किसी चीज़ को न जाना तो हमारी इच्छा हो सकती है यार हम उसको जान लें पता नहीं सलमारी में क्या रखा है कभी खोल के देख लें क्योंकि हमको जो अज्ञात है उसी के लिए तो हमारे को कामना होगी जो ज्ञात हो उसके लिए कैसे कामना तो परमेश्वर के लिए ना कुछ करने में अड़चन है ना जानने में अड़चन है न कुछ पाने में अड़चन है तो उसको फिर राग कैसा इसलिए वो पूरी तरह से आप तक काम है और मनुष्य पूरी तरह से रागी है क्योंकि वो सतत अपने आप को अधूरा महसूस करता है ये एक प्रकार की माया की छाया है हम वास्तव में बहुत कुछ तृप्त हैं लेकिन हम उस तृप्ति को छोड़ के अतृप्त बने रहते ये तीसरा है राग चौथा है काल कि वो परमेश्वर अकाल है तीनों काल उसके अपने ही हिस्से हैं इसलिए उसको किसी काल में नहीं बांधा जा सकता भविष्य भविष्यभूत वर्तमान और ये बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आइंस्टीन भी सिद्ध कर चुके हैं कि अगर शून्य आयाम हो तो काल की कोई अवधारणा हो ही नहीं सकती परमेश्वर को हमारे शास्त्र शिव शु से शून्य कहते आए हैं शिव शु को शून्य दर्जा दिया गया हमने उसमें विज्ञान भैरों में भी पढ़ा था कि वो शून्य रूप है यानी उसमें डायमेंशंस नहीं लंबाई चौड़ाई ऊँचाई गहराई ऐसा नहीं है डायमेंशंस नहीं जब डायमेंशंस नहीं है तो उसके अंदर अंतरिक्ष भी नहीं है और जब अंतरिक्ष नहीं है तो समय हो ही नहीं सकता यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध हो चुका है कि समय और अंतरिक्ष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इसलिए वो अकाल है और अकाल होने के कारण वो समस्त काल का स्वाम है तो चौथा हमारा कंचुक है काल तो कला विद्या राग काल और पांचवा है नियति हमारे ऋषियों की अंतर्दृष्टि आप देखो कितना उन्होंने कितना सटीक वर्णन किया है कि पांचवा जो परिवर्तन है जो पांचवा जो हमारा लिमिटिंग फैक्टर है जो पांचवा फर्क है जो परमेश्वर का और मनुष्य का वो है नियति नियति का मतलब होता है लिमिटेशन इन स्पेस अंतरिक्ष में सीमांकन परमेश्वर के पास अंतरिक्ष उसके भीतर से निकला है सारा अंतरिक्ष तो वो अंतरिक्ष का स्वामी है हम अंतरिक्ष की नहीं ला सकते हमारे लिए अनंत है और परमेश्वर उससे भी बड़ा अनंत है क्योंकि वो उसके उधर में है सारा अंतरिक्ष हम एक जगह से एक सीमा से बांध दिए गए हैं हम आज अगर हम महेश्वर है में हैं तो इंदौर में नहीं हो सकते आज यहाँ आश्रम में तो घर पे नहीं हो सकते क्योंकि हम एक सीमा में बंधे हुए हैं वो परमेश्वर सर्वव्यापक है तो सर्वव्यापक को एक सीमा में बांधने वाला जो कंचुक या लिमिटिंग फैक्टर है उसका नाम है नियत नियति का एक और एक्सप्लेनेशन है कि नियति का मतलब होता है कर्मफल परमेश्वर कर्मफल से मुक्त है और मनुष्य कर्मफल का भाजक उसे कर्मफल मजबूरन स्वीकारना पड़ता है उसने जो कर्म कर्म की भावना से किए हैं सीमित अवधारणा से किया है कि मैं तो अदना सा छोटा सा मनुष्य हूँ उसने जब अपने आप के मूल स्वरूप को जाने बगैर जो कर्म किए हैं वही कर्म के फल देने वाले होते हैं जब वो अपने आप को आत्मा के रूप में जानता है चैतन्य के रूप में जानता है तो उसके कर्म उसको कर्म फल नहीं दे सकते क्योंकि उस समय न तो उसका राग है न कोई स्वार्थ है न उसे कुछ चाहिए न उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है इसलिए जो कुछ वो कर्म करता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल ही करता है इसलिए उसे कुछ भी कर्मफल प्राप्त नहीं होता लेकिन मनुष्य जब अपनी सीमित अवधारणा से अपने आप को इस चमड़ी के भीतर स्थित एक व्यक्ति के रूप में जानता है और तब जो जो कर्म करता है उन, उन कर्मों के फल को भुगतना उसकी जिम्मेदारी है और मजबूरी हुई है कि उन कर्म फलों से वो भाग के जा ही नहीं सकता और भागने के नाम से हम कहते हैं कि नहीं मेरे को सहन नहीं होता हम फांसी लगा लेते हैं तुलसी कहते हैं आपको पुनः हाँ शरीर प्राप्त करके फिर उन कर्मों को भोगना पड़ेगा यानी आप कहते हैं कि जब तक भोगा न जाए कर्म अमर है कर्म को नष्ट करने के लिए दो साधन एक भोग दूसरा ज्ञान ज्ञान से समस्त कर्म नष्ट किए जा सकते हम यहाँ पर जो प्रयास कर रहे हैं वो ज्ञान का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञान ही वो अग्नि है जिसमें कर्म के बीज नष्ट हो सकते समस्त बीज यानी जो हमने अब तक इस जन्म में किए हैं चाहे हजारों जन्म पहले किए थे जो अभी तक हमने भुगते नहीं और आगे चल हमको जिनको भुगतना है तो वो सब कर्म जिनको संचित कर्म कह सकते उन संचित कर्मों का नाश करने के लिए हमारे पास ज्ञान के सिवा और कोई तरह ज्ञान का मतलब होता है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना अपनी वास्तविक आइडेंटिटी को अपना वास्तविक परिचय को जानना जब हम जानते हैं कि हम मनुष्य जो है हम आत्मा के रूप में हैं, हम चेतना के रूप में हैं, और चेतना ही मेरा वास्तविक परिचय है ये तो मेरा बिलोंगिंग है जैसा मेरा झोला है मेरा थैला है मेरा मोबाइल है मेरे कपड़े हैं उसी तरह से ये मेरा शरीर और इस बदलते हुए शरीर को मैं बिना बदलने वाला जैसे बीमार हो जाता आप तो आप अपने आप को देखते बीमार शरीर को देखते हो हाथ पैर पर कोई फोड़े पुंसी हो गई तो भी आप उसको देखते हो और जब वो अच्छे हो जाते तो भी आप देखते हो जब जवान थे जब भी इस शरीर को देखते थे और बूढ़ा होकर भी आप इसी शरीर को देखते हैं या ना देखने वाला वही ना वो जवान हुआ ना कभी बूढ़ा हुआ ना वो कभी मरेगा वही जो देखने वाला इस शरीर को देख रहा है वही जब हमारा वास्तविक परिचय बना जा, बन जाता है तो हम समस्त कर्म फलों से मुक्त होते हैं ये हमारी आज के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं कि हमको अभिन्नता की हाँ कला क्या ना हाँ। कला में परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है क्योंकि उसकी करने की क्षमता में कोई ग्रहण नहीं लग सकता जब हम कुछ करना चाहते हैं तो विश्व की बहुत सारी शक्तियां हमारा रोक लगा जैसे आज हम अगर मान लो एक बीज बोते हैं तो कई बार उसको पानी नहीं मिला तो अंकुरित नहीं होगा कई बार हम चाहते कि हम वहाँ चले जाएँ और समय पे पहुँच जाएँ गाड़ी की दुर्घटना हो गई हम वहाँ नहीं आ सकते क्योंकि विश्व की कई शक्तियाँ हमारे इच्छित कार्य को पूर्ण होने में बाधा पैदा करती इसी का नाम कला है और परमेश्वर की जो इच्छित चीज़ है उसको करने में कोई भी बाधा नहीं आ सकती क्यों नहीं आ सकती क्योंकि समस्त शक्तियाँ उसके अधीन हैं इसलिए उसकी इच्छा को कोई बाधा पैदा नहीं कर सकता हमारे ऋषियों ने परमेश्वर और मनुष्य जीव और शिव दोनों के बीच का फर्क इतने अच्छी तरह से निरूपित किया है कि खूब चिंतन करने के बाद भी ये पांच से कोई छठा फर्क दिखाई नहीं देता कि ईश्वर का और मनुष्य का क्या फर्क है सिर्फ ये पांच ही फर्क हैं और इन पांच फर्कों को या पांच जो कंचुक हैं जो लिमिटिंग फैक्टर हैं हमारे इनको मजबूती प्रदान करने के लिए माया नाम की शक्ति जो इन सीमांकनों को इतना मजबूत कर देती है कि मनुष्य को ये सत्य प्रतीत हो उसको सत्य लगता है कि ये शरीर में हो उसे सत्य लगता है कि मैं अधूरा हूँ मैं प्यासा हूँ मुझे कुछ चाहिए उसे सत्य प्रतीत होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता मैं वो दीनहीन गरीब हूँ क्योंकि उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है और इसी का नाम है आणोबल जब हम अपने आप को दीनहीन गरीब और ऐसा मानते हैं कि हमें हम क्षमता नहीं है क्यों मानते हैं क्योंकि हमारी अहंता शरीर से हम इस शरीर की क्षमताओं को अपनी क्षमताएँ समझते हैं और यही कारण है कि जब हम अपनी शिवत्ता को भूल जाते हैं और उस भूलावे को पैदा करने के लिए माया तत्व है और हमारा कार्य है इस माया तत्व के पर्दे के बाहर देखने का प्रयास करना इस माया के तत्वों के पर्दे के बाहर देखने के लिए जो आँख चाहिए वही अंतर्दृष्टि वही अंतर्दृष्टि इस माया तत्व के पर्दे को फाड़ के उसके बाहर देखने का नज़र देती उसी को तुलसी कबीरदास जी बोलते थे कि घूंघट के पट खोल रहे तुझे जब पिया मिलेंगे ये घूंघ का पट जो है वही है जो माया का पर्दा है ये जो पांच कंचुक हैं इनके बाहर अगर हम झांक सकें तो हमको अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे है इसके बाहर हम सब कुछ तो मिल ही हैं लेकिन हमारे आपके सामने एक पर्दा गिरा है जिस पर्दे के द्वारा हम इस संसार को अपने से भिन्न समझते हैं और इसीलिए दुखी दीनहीन गरीब प्यासे कुछ कार्य के लिए भटकते हुए भागते हुए कुछ पाने के लिए ललाई हम अपनी ज़िंदगी को वास्तव में दीन बना देते हैं घर पर हमारे एक ऐसा खजाना है और उस खजाने के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि तुम इस ब्रह्मांड के मालिक हो और उसके बाद भी हम भिकारी की तरफ घूमते रहते हमको ये चाहिए वो चाहिए घूमते रहते हैं क्योंकि हमारा भिचारित्व खत्म नहीं और इन बातों को मज़ेदार बात यह है कि हम कई बार समझ लेते हैं यहाँ से पर अपने ज़िंदगी के रवैये को बदलने का ईमानदारी से कभी प्रयास नहीं करते अगर हम वो प्रयास शुरू कर दें कि वास्तव में बदलना है तो ही हमारी अंतर यात्रा शुरू हो और एक बार हमारी अंतरयात्रा शुरू होगी तो उसको फिर परमेश्वर भी नहीं रोकता कोई स्वतंत्र शक्ति माया शक्ति माया तत्व कोई नहीं रोक सकता क्योंकि एक बार जो अंतर यात्रा शुरू हो गई तो सभी ऋषि कहते हैं जिन्होंने अंतर ज्ञान से प्रेरणा प्राप्त करी थी जो जानते हैं कि जो शक्ति आपको संसार को भिन्नता की दृष्टि प्रदान करती है जो आपको सत्य देखने से रोकती है वही शक्ति हाथ पकड़ के आपको श्रोतता तक ले जाती है शक्ति आपका साथ तब देगी जब आप अंतर यात्रा शुरू करोग जब बहु यात्रा शुरू करते हो तो शक्ति आपको संसार की दिशा में दौड़ाती जब आप अंतर यात्रा शुरू करते हो तो संसार के से हटा के वो केंद्र की के ओर ले जाना चाहती वही शक्ति है एक ही शक्ति है जो आपको संसार की दिशा में भी भटका देती है और वही शक्ति है जो आपको शिवत्वता तक भी उठा के ले जा सकती अब आपकी इच्छा कि आप कौन सी यात्रा करना पसंद करते हो क्योंकि संसार की यात्रा करेंगे तो संसार की यात्रा में भटकाओ भटकाओ भटकाओ है और जहाँ मृत्यु आ गई शरीर छूट गया उस भटकाव को हम फिर जारी रखते हैं अगले जन्मों में फिर उन अगले जन्मों में पता नहीं प्रज्ञा पैदा हो न हो कि हमें केंद्र की ओर जाना है पता नहीं उस वक्त मनुष्य जन्म मिले ना मिले पता नहीं हमको उस समय क्या परिस्थितियाँ हो और फिर हमारी यात्रा फिर पता नहीं किस पचड़े में पड़ जाए आज हम अगर अंतर यात्रा शुरू करते हैं आज हमारे हाथ में इसके पहले कि मनुष्य शरीर छूटे अंतर यात्रा हमारी शुरू हो जाना चाहिए यानी ये जो हम जानते हैं समझते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को वास्तव में अमल में लाना जरूरी अपने ज़िंदगी के रवैयों को बदलना ज़रूरी है हमारा दृष्टि बदलना ज़रूरी है हमारे कर्म बदलना ज़रूरी है जब हम वो काम करते हैं तभी हम वास्तविक तौर पर वो काम कर सकते हैं जिसके लिए हमको संसार में भेजा गया है जो मनुष्य बनाया गया है इसलिए सर्वोत्तम जो कर्तव्य है हमारा वो है ज्ञान न केवल प्राप्त करना बौद्धिक स्तर पर उसको हार्दिक और हार्दिक के बाद आत्मिक स्तर तक ले जाना यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो आज हम चूँकि थोड़ा सा समय बचा है हम संक्षेप में देख लेते हैं आत्मा का स्वरूप क्या है इस अंधकारिता बताते हैं कि वहाँ ना दुख है ना सुख है क्योंकि दुख सुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो संसार में भिन्नता का ज्ञान होने के कारण होते हैं तो ना दुख है ना सुख है यह न ग्राह ग्राहकों न चाह यहाँ पर ना तो ग्राह भाव है न ग्राहक भाव जिसे एक मटकी है और मैं बैठा तो मैं मटकी का ग्राहक हूँ मटकी मेरी ग्राह्य है जो मैं आँखों से हाथों से नाक से आँख से कान से किसी भी चीज़ से ग्रहण कर सकता हूँ वो मेरा ग्रह्य है चाहे वो मटकी हो चाहे भोजन हो चाहे मित्र हो चाहे पत्नी हो चाहे मकान हो जो मैं किसी भी इंद्रिय से ग्रहण कर सकता हूँ वो मेरा ग्राह्य है और जो ग्रहण करता है वो ग्राहक ग्राहक कहलाता है तो वहाँ पर आत्मा में न ग्राहक भाव है न ग्रही भाव है वरन दोनों का स्रोत एक ही है संसार जो है वो ग्राहक यानी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड प्रमेय संसार एक है ग्राहक यानी सब्जेक्टिव वर्ल्ड यानी प्रमात्र संसार और एक है प्रमाण संसार जो दोनों को जोड़ता है दोनों जो जु, जुड़े रहेंगे कभी टूट तो सकते नहीं क्योंकि एक ही यूनिट के हिस्से हैं कभी आप ग्राहक को ग्राही से अलग करके देख लो तो ग्राहक तो रह जाएगा ग्राहिया का अस्तित्व समाप्त तो हो जाएगा संसार में जितने अस्तित्व तो तुमको आज चाहे पत्थर के हैं चाहे सूर्य चंद्र के दिखते हैं वो समझते इसलिए हैं कि हम उनको देखते जिस दिन अगर एक भी देखने वाला नहीं होगा तो सूर्य चंद्र सबका अस्तित्व तो लुप्त हो जाएगा ये सत्य है वैज्ञानिक सत्य है कि जो कुछ हम देखते हैं अपना संसार खुद क्रिएट करते खुद बनाते हैं तो ग्राहक संसार ग्राह्य संसार उसको ग्रहण करने के बीच की जो कड़ी है जिसको प्रमाण कहते हैं वो तो तीनों एक ही सत्य डीपर ट्रुथ गहरा सत्य है उसी एक ही सत्य की तीन अभिव्यक्तियाँ हैं जैसे एक एक ही जड़ में से तीन शाखाएँ निकली हमको तीन ऐसा दूसरे प्रतिशत के तीन अलग अलग पेड़ हैं पर सचमुच में वो एक ही पेड़ एक का नाम है ग्राहक एक का ग्राह्य और एक है प्रमाण प्रमाण इन दोनों को जोड़ने वाला लेकिन ये तीनों मूल सत्य तीनों का एक ही न चाहती मूढ़ भावों अभी एक मूढ़ भाव के बारे में हमको शंका होती है कि जो चीज़ संवेदनशील नहीं है जिसमें दुख भी नहीं है जो सुख भी नहीं है तो वो हम मूर्ख कहलाते हैं जैसे मूढ़ जैसे वो मानसिक विकृति होती है उन लोगों को न तो सुख होता है ना दुख महसूस होता है क्योंकि वो सुख दुख महसूस करने की क्षमता उनमें नहीं होती तो लेकिन आत्मा मूड भी नहीं है कि उसको सुख और दुख महसूस नहीं हो रहा इसलिए मूर्ख है वो मूर्ख नहीं है क्योंकि वो इन समस्त भावों को देखती जैसे हम खूब गहरे इंद्र में सोए हैं मूढ़ भाव में सोते हैं उस वक्त हमारी इंद्रियों में किसी भी तरह का कोई संवेदन नहीं होता तो उस समय भी हम उठने के बाद कहते हैं कि सोने में आनंद आया तो ये आनंद तो उसी आत्मा को आया उसी अंतर प्रेरणा अंतर को आया क्योंकि वो जाग रही थी हम सो रहे थे मूढ़ भाव से लेकिन वो जाग रहे थे उसी ने वानंद रखें तो आज का हमारा कार्यक्रम चूँ किया अगला कार्यक्रम हमारा इंतज़ार कर रहा है इसलिए आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और तदनंतर अगले हफ्ते हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखेंगे